बहादुर अमर कांत अनुराग ट्रस्ट सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व दायित्व आ गया हो वह सामने खड़ा था और आंखों की को बुरी तरह मल रहा था 12-13 वर्ष का, की उम्र ठिंगना चैकट शरीर गोरा रंग और चपटा मुंह वह सफेद नेकर आधी बाग की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना परिवार के अपने भाई को निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे उहदों पर थे और उन सभी के यहां नौकर थे मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकरों का सुख देखा मेरे दोनों भाभी रानी की तरफ बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था मैं ईर्ष्या से जल गया इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है पहले सारे साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए जबकि वह पहाड़ जंगलों में निकल जाता है और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़कर खाता कभी कभी वो पशुओं को चराने के लिए ले जाता था उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी मां का माथा का बेचारा बेजबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है वह गुस्से से पागल हो गई जब लड़का आया तो माँ ने भैंस का मार का, का काल्पनिक का अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई की और उसको वही कराता हुआ छोड़कर घर लौटाई लड़के का मन मां से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुप घुस गया फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर वहाँ के रखे रुपयों में से दो रुपए निकाल लिए अंत में नौ दो ग्यारह हो गया वहां से छह मील की दूरी पर बस स्टेशन था जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी तुम्हारा नाम क्या है जी मैंने पूछा दिल बहादुर शाह उसके स्वर में एक मीठी झंझाट झंझनाहाट थी मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी थी शायद यह कि शरारते छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझिए इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर छाकर नौकर चाकर खाते पहनते हैं अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शौर सीख जाएगा और घर के और लड़कों की तरफ पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं वह न किसी के यहाँ जाए न किसी का वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूं कहकर अंदर की शकाय उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया परंतु बहादुर बहुत ही हसमुख और मेहनती निकला उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता महना या पिल्ला पालने पर होता है सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते प्रश्न करते ए, तुम चिपकली को क्या कहते हो ए, तुमने शेर देखा है ऐसी ही बातें उसने की फरमाइशी गाने की फरमाइशी की, की जाती घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानिया करते थे वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी बहादुर आकर नाशा क्यों नहीं कर लेते मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं जो नौकर चाकर को तलती भूनती हूँ मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 100-150 महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए एक नेकर कमीज तो उसे उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातू तोड़ लाता था वह का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता मिनट भर में वह पेड़ की पुलाई पर नजर आता निर्मल छाती पीटकर निर्मला छाती पीटकर कहती थी अरे रिक्श बंदर की जात कहीं गिर गया तो बुरा होगा वह घर की सफाई करता कमरों में पोछा लगाता अंगीठी जलाता चाय बनाता और पिलाता दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता और रसोई बनाने की भी जिद करता पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी बहादुर उसका उसको कोई काम करते देख कहता था माताजी मेहनत न करो तकलीफ बढ़ जाएगी वो कोई भी काम कमरे में करता होता समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे बाद में वह भी आता था वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कराने लगता वो कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता बाबू बहन जी की एक सहेली आई थी बाबू बाबूजी भैया सिनेमा गए थे इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था मानो बहुत ही मजेदार बात कह दी हो उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करना चाहता था पर ऐसी इच्छा करते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है नहीं क्यों तो मारता क्यों था इतना कहकर खूब हंसता था। जैसे मार खाना खुशी की बात हो तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है और वो और भी हंसता था निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी घर से वह एक चादर भी लाया था रात को काम धाम करने के बाद वो भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बस्कट पर अपना बिस्तर बिछाता था वो बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की गोली सी गोलसी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता जो बाई था, बहुत ही आता था। इसके बाद कुछ, कुछ गोलियां पुराने ताश और एक, एक गड्डी कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े ब्लेड कागज की नावे वह कुछ देर तक उनसे खेलता था उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती जैसे कोई पहाड़ की में अपने किसी बिछड़े परिवार और संबंधियों के बड़पन था सान बान पर मुझे सदा गर्व रहा था गर्व रहा है अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ तुच्छ समझने लगा मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं दूसरे के बच्चों को मामूली सी पर डांट पड़ देता कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है घर के स्वांग की तरह रहता है निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सुचन, सूचना दे आई थी आदि तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है और रुपया पैसा कमाए किस ले जाता है ये तो कई बार कह चुकी कही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी को नौकर जरूर लाऊंगा वही हुआ निशे बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था घर खूब साफ और चिकना रहता कपड़े चमाचम सफेद निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई अब कोई ये खर भी नहीं टकाता था किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो बहादुर को आवाज़ देता बहादुर एक गिलास पानी बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना इसी तरह की फरमाई बहादुर घर में फिरकी की तरह नाश्ता रहता सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे आठ बजे के पहले न उठते थे मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शांत चौकत और रोब ताप से रहने का कायल और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और स्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती जब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लगता उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप देख बे, किशोर चेतावनी देता मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते खुले टाइट कर दूंगा सारा काम चोर करता क्या है तू बैठा बैठा खाता है रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना तो मैंने यह सोच छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है फिर एक हाथ से ताली कहाँ बचती है बहादुर भी बदमाशी करता होगा पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ कहती हुई मना कर रही थी मैंने किशोर को डांट कर अलग किया कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था किशोर ने उसको मारा था गालियाँ दी तो उसने उसका काम करने से ही इनकार कर दिया तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते मैंने उससे कड़ाई से पूछा बाबू भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया वो रोते हुए बोला जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था लेकिन आज उसने शुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ गाली उसके बाप पर थी मुझे कुछ हसी आ किशोर के को अच्छा नहीं कहा जा सकता पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे मैंने उसे समझाया बहादुर यादते ठीक नहीं तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा मेहनत बहुत अच्छी चीज है जो उसे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता रूठना फूलना मुझे सख्त पसंद है तुम तो घर के लड़के की तरह हो घर के लड़के मार नहीं खाते हम तुमको जिस सुख से आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं चलो सब खत्म हुआ अब कामधाम करो वह चुपचाप सुनता रहा फिर हाथ मुँह धोकर काम करने लगा जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी इसलिए वो रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वो बहादुर से कहे कि वो अपनी रोटी खुद बना लिया करे नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है यह बात निर्मला को जच गई थी और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया वो अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई बहादुर का मुँह उतर गया वह चूल्हे के पास सिर झुका खड़ा था क्यों क्या हो गया रे निर्मला ने पूछा वो कुछ नहीं बोला चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है पेट में तो लंबी दाढ़ी है समझ जा रोटिया नहीं से तो फूका रहेगा पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया उसने लपक कर उसके माथे पर दो तीन थप्पड़ झड़ दी स्वर कहीं के इसलिए तुझे किशोर मारता है इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी चल बना रोटी मैं नहीं बनाऊंगा मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेक थी वो रोने लगा था तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है घर के लड़कों के बराबर मन रहा है मारते मारते मुंह रंग दूंगी पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई मुझे भी बड़ा गुस्सा आया मैंने उसको डांटा और समझाया पर वो नहीं माना रात भर वो भूखा ही रहा पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी, अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती उसको मारने वाले अब घर में दो व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते बरसात बीत गई थी आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था मैंने बहादुर से चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए वो बीबी बच्चों के साथ थे वो अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे घर में बड़ी चहल पहल मच गई मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया नाश्ता पानी के बाद बातों की जले भी चलने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर कर देखने लगी फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को का उठाकर जांच पड़ताल करने लगी क्या बात है मैंने पूछा रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुरा मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली क्या बताए ग्यारह रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे आपको ठीक याद है ना हाँ हाँ खूब अच्छी तरह याद है ये रुपए मैंने खूट में बांध कर रखे थे रिक्शे वाले को देने के लिए खूट खोला ही था फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि चार रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी नहीं तो उधर से ही लाती किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता बताइए अब तो मैं कहीं की नहीं रही फिर मेरी ओर झुककर थी मे स्वर में कहा था जरा उससे पूछे ना वो इधर आया था कुछ देर तक वह यहाँ खड़ा रहा फिर तेजी से बाहर चला गया अरे नहीं वह ऐसा नहीं है मैंने कहा यू डू नॉट नो दिस पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट यू डू नॉट नो दिस पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट रिश्तेदार ने कहा मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा वह सिर झुकाकर आठा गूंथ रहा था उसके चेहरे पर संतुष्टि वो प्रफुल्लता थी उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया बल्कि जब कभी उसने दो चार आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है न मालूम मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया बहादुर मैंने कड़े शोर में कहा जी बाबूजी इधर आओ वो आकर खड़ा हो गया तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे जी नहीं बाबूजी उसने निर्भय उत्तर दिया ठीक बताओ मैं बुरा नहीं मानूंगा नहीं बाबूजी मैं लेता तो बता देता तुम यहाँ खड़े नहीं थे रिश्तेदार की पत्नी ने कहा फिर तेजी से बाहर चले गए देखो भैया सच सच बता दो मिठाई खरीदने और बच्चों के देने के लिए ये रुपए रखे थे मैं तो बुरी फंसी और वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं मैं तो बाहर नमक लेने गया था सच बता बहादुर अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा मैं चिल्ला पड़ा मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था पता नहीं मुझे क्या हो गया मैंने ऐसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया मैं ऐसा कर रहा था कि ऐसा करने से वो बता देगा तमाचा खाकर वो गिरते गिरते बचा उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे मैंने नहीं लिया इसी समय रिश्तेदार ने एक अजीब हरकत की अच्छा छोड़िए इसको पुलिस के पास ले जाता हूं इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर खसीट कर ले गए पर दरवाजे के पास उसे धीरे से बोले देखो तुम मुझे बता दो मैं कुछ नहीं करूँगा बल्कि तुमको इनाम में दो रुपए दे दूंगा पर बहादुर ने इनकार कर दिया इसके बाद रिश्तेदार साहब दो तीन बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं लेकिन आगे बढ़कर वो रुक जाते और उसे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोल जाने दीजिए ये सब बड़े घाग होते हैं किसी झाड़बाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाढ़ आया होगा मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ भालू बंदर से कम थोड़े ही होते हैं ये चलिए इतना नुकसान लिखा था इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और दो चार तमाचे जड़ दिए वह नहीं, नहीं करता रहा इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार तो अन्य लड़कों को पता नहीं था केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी अंगीठी अभी नहीं चली थी आंगन गंदा पड़ा था बर्तन बिना मले हुए रखे हुए थे सारा घर जैसे काट रहा था क्या बात है मैंने पूछा बहादुर भाग्या भाग गया क्यों पता नहीं आज तो कुछ हुआ भी नहीं था सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था हमेशा माता जी माता जी किए रहा दोपहर में खाना खाया उसके बाद आंगन में सिल बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था और सिल हाथ से छूटकर गिर गई और दो टुकड़े हो गए शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती क्या बताऊँ मेरी किस्मत में आराम ही नहीं कुछ ले गया यही तो अफसोस है कोई भी सामान नहीं ले गया उसके कपड़े उसका बिस्रा उसके जूते सभी छोड़ गया पता नहीं उसने हमें क्या समझा अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना उड़ाकर भेजती हाथ उसकी तनख्वाह के रुपये रख देती दो चार रुपये और अधिक दे देती पर वो तो कुछ ले ही नहीं गया और वे ग्यारह रुपये अरे वो सब झूठ है मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते इसलिए अपनी गलतियों और लाद छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं कभी उनके रुपये रास्ते में गुम हो जाते हैं कभी वे गलती से घर पर छोड़ाते हैं मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हॉन रहा है किशोर को भी बड़ा अफसोस है उसने सारा शहर छान मारा और बहादुर नहीं मिला किशोर आकर कहने लगा अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा कितना आराम दे गया है वह अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता निर्मला आंखों पर आँचल रखकर रोने लगी मुझे बड़ा क्रोध आया मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो बैठ गया हो मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता मैंने आंगन में नजर दौड़ाई एक और स्टूल पर उसका रखा था अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे स्टूल के के नीचे वो भूरा जूता था, था। जो मेरे साले साहब लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके निकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा वही गोलियां पुराने था उसकी गड्ढी खूबसूरत पत्थर ब्लेड कागज की नावे कागज की नावे अनुराग ट्रस्ट